समुपस्थित आर्य बद्र पुरुषो मुनिगण पूजा के उतरी शक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचार्य अपना प्रसंग क्या चल रहा है वही पता खंड पर्ल तो विषय समाप्त हो गया यहाँ से पढ़िए तो हाँ हाँ शांत रहिए शांत रहिए है। कहते हैं कि कुछ पुस्तकें हमारे देश में या दूसरे देशों में भी इस तरह की मिलती हैं कि उनमें कहीं कहीं सत्य का दर्शन होता है अधिकांश पुस्तकें उन लोगों के द्वारा लिखी जाती हैं, जिनके अंतकरण मलिन होते हैं मन में राग द्वेष अपने देश का पक्षपात अपनी जाति का पक्षपात अपनी भाषा का पक्षपात तो इस तरह की दूषित मानसिकता से ग्रस्त कोई भी यदि लेखक होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी पुस्तकों में वे ही चीजें होंगी जो हमें सत्य से बहुत दूर ले जाती है तो कहते हैं कि ऐसी पुस्तकों पर कोई कहे कि तुम विश्वास कर लो जो उसमें लिखा है वो ठीक है तो ऐसे कैसे विश्वास किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य का जीवन सत्य और असत्य को जानने के लिए मिला है तो स्वामी जी लिखते हैं सत्या प्रकाश की भूमिका में कि मनुष्य का आत्मा सत्या को जानने वाला है आदमी के अंदर इतना सामर्थ्य है मनुष्य अपने अंदर इतना सामर्थ्य रखता है कि वो अपने अंदर जो असत्य है या जो सत्य की खोज है उसको असत्य को दूर कर सके और सत्य को आगे वो समझ सके ये हर मनुष्य को भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला है लेकिन फिर भी हठ दुराग्रह अविद्या आदि दोषों से ग्रस्त होकर के असत्य तो सत्य को छोड़ा सत्य में झुक जाता है इस तरह का भाव पंक्ति होगा तो सत्य है तो बहुत स्पष्ट सब कुछ साफ दिखाई देता है लेकिन फिर भी बीच में मनुष्य ने इतनी सारी विचारों की दूरी बना रखी है कि वो उन विचारों में ही उलझ के रह जाता है तो उसको सत्य दिखाई देते हुए भी उसको सत्य दिखाई नहीं देता कहीं हट है कहीं दुराग्रह है कहीं अपनी मान्यता हैं कहीं तरह तरह के लोभ के क्रोध के संस्कार हैं तो ये सब विकार मनुष्य को सत्य का दर्शन नहीं करने देते वो उन्हीं में उलझा रह जाता है और उन्हीं में उलझ के अपना जीवन खो देता है तो स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह की बातों पर बुद्धिमान को विचार करना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए मुझे एक नीरस जीवन चाहिए या मुझे एक अच्छा स्वस्थ बढ़िया जीवन चाहिए मुझे आध्यात्मिक जीवन चाहिए या मुझे केवल केवल रूप प्रसादी विषयों में डूबे हुए व्यक्ति की जो दशा होती है मुझे वैसा जीवन चाहिए ये निर्णय व्यक्ति करता है अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा तो ये निर्णय वो करेगा और निर्णय यही निकल के आता है जो सत्य है वही सुख है और जहां असत्य है वहीं दुख है इसलिए जितने भी झगड़े होते संसार में होते हैं या होंगे या होते आए हैं उन सबका मूल आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिथ्या कहीं ना कहीं अंधविश्वास कहीं न कहीं भ्रांति कहीं न कहीं संदेह कहीं न कहीं हट ये सब चीजें वहां मिलेंगी जो झगड़े का बीज बन जाती हैं झगड़े का कारण बनती है तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि क, कई ठग लोगों की पुस्तकों में कहा हो कि मनुष्यों को मारकर चोरी करना चाहिए तो क्या वो ग्रंथ प्राचीन है इसलिए उसकी सब बातें मानना चाहिए कभी नहीं व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम रखकर दाम्भिक मत का महात्म बढ़ाने जैसे उद्योग क्या कहना चाहिए तो व्यर्थ ही जो पुरानी पुस्तकें हैं और उनमें बड़े बड़े महात्म्यों के दर्शन होते हैं बड़ी बड़ी महिमा गाते हैं उनमें जो चीजें होती है पाप की बड़ी महिमा है पुण्य की बड़ी महिमा है और पापी लोग भी तर जाते हैं पुण्य पुण्यात्मा भी तर जाते हैं और पाप की निंदा बहुत कम होती है इन ऐसे ग्रंथों में जो मनुष्य के द्वारा रचित हैं उनमें पाप की निंदा बहुत कम दिखाई देगी बल्कि पापों को क्षमा कर देना पापों को माफ कर देना पापों का फल नहीं मिलना ये नाम जप करो तो ये पाप नष्ट होगे इसके दर्शन करो तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे इस तरह की वहां उपाय दिए हुए हैं मनुष्य को पाप से बचाने के लिए लेकिन प्रश्न ये है कि जो पाप कर चुके हैं क्या उन पापों का जो अशुभ फल हमें भोगना है क्या वो इन उपायों से नष्ट हो सकता है अगर इन उपायों से नष्ट हो जाता है तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करना भी व्यर्थ है क्योंकि वो तो फल देगा नहीं इन उपायों से हम नष्ट कर देंगे या इन उपायों से भगवान प्रसन्न होगा भगवान प्रसन्न होगा तो हमारे किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे फल भोगना नहीं होगा लेकिन ऐसी मिथ्या मान्यता प्रत्यक्ष प्रमाण के भी अनुकूल नहीं पड़ती हम साक्षात देखते हैं जो चोर चोर है उसको कभी न कभी जेल में जाना ही पड़ता है यह लगवाता है कि वो रिश्वत देकर के या किसी राजनीतिक नेता का कोई आश्रय लेकर के वो बड़े बड़े अपराध से छूट जाए ये एक अलग बात है कोई व्यवस्था नहीं है ये तो अव्यवस्था है लेकिन सामान्य क्या है कि अपराधी है तो उसको अपराध की सजा उसको अपराध का दंड मिलता ही है तो इस संसार की व्यवस्था को देख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जब हम इस संसार की व्यवस्था को देखते हैं तो संसार की व्यवस्था का दर्शन हमें कहा से प्राप्त हुआ ये दर्शन हमें मिला है वेद से ईश्वर से ईश्वर की आंतरिक प्रजा से ये हमें दर्शन प्राप्त हुआ कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा अब भले ही हमारे धर्म ग्रंथ कुछ भी कहते रहे तो कहते हैं कि ऐसी पुस्तकों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जहां पर सत्य की वकालत की गई हो जहाँ पर सत्य का समर्थन किया गया हो जहाँ लोगों के हित और अहित की जो चीजें है या जो उपाय है उनको साफ साफ दिखा दिया गया हो तो उसी पुस्तक पर हम अपना ध्यान केंद्रित करके और अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं आगे स्वामी जी कहते हैं कि अब असिधम बहिरंगम अंतरंग इस न्याय के अनुकूल आप कहते हैं कि बहिरंग क्या है तो जिसमें यानी यू कह सकते हैं जिसमें कम कार्य हो वो तो अंतरंग है और जिसमें अधिक कार्य हो वो बहिरंग है एक आश्रित है वो अंतरंग मान सकते हैं बहु बहुआश्रित है वो बहिंग मान सकते हैं तो कहते हैं कि ये व्याकरण में भी ये व्यवहारिक परिभाषा हम देखते हैं वहां तो घटती है वर्णों के ऊपर पर ये हमारे जीवन व्यवहार को भी प्रभावित करती है हम सबसे पहले हमें मान लीजिए किसी से मिलना है या यज्ञ में आना है तो ऐसे तो नहीं आ जाता की चार के हम नहाए नहीं कपड़े नहीं धोए सफाई नहीं करे व्यायाम नहीं करें हाँ कोई आलसी टाइप का व्यक्ति है तो वो तो पहले भी आ सकता है वो तो हमारे लिए कोई प्रमाणिक नहीं माना जाएगा लेकिन हम पहले अंदर का कार्य करते हैं खाना खाते हैं या सुबह प्रातरास करते हैं तो प्रातरास करने से पहले हम बहुत सारा काम कर चुके होते हैं और वो सीधा ही प्रातराश के लिए चल दे न तो सोच गया है न व्यायाम किया है न स्नान किया है न ध्यान किया है और सीधा चला जाए वहां तो परिणाम वही आएगा कि उसका पेट खराब होगा पेट खराब होगा तो फिर डॉक्टर की सड़ लेनी पड़ेगी और डॉक्टर कहेगा भाई दिनचर्या सुधारो नहीं तो दवाई भी हमारी कब तक काम करती रहेगी दवाई की भी एक सीमा होती है तो जैसे हम पहले अंतरंग कार्यों को करते हैं और बाद में फिर हम बहिरंग कार्यों करते हैं तो ये जैसे व्याकरण में परिभाषा वर्णों के कार्यो पर लगती वही वही की वही परिभाषा ये दूसरे क्षेत्रों में भी लग जाती कि हम पहले अपने देश को सुधार लें लोग कई बार क्या है सुधार का ठेका उठा लेते कि हम तो सारे जगत को सुधार देंगे बड़े मियां दुबले क्यों बोले सारे गांव का ठेका इन्होंने ही ले रखा है सुधारने का नहीं हमारे यहाँ कहा चलती है बड़े मियां दुबले क्यों बोले सारे गांव का ठेका इन्होंने ले रखा है ये सबको सुधार देंगे इसलिए बड़े मिया दुबले हो गए तो सुधार का प्रारंभ स्वयं से होना चाहिए कि मैं दिन में जो भी क्रिया करता हूं वाणी से मैं जो भी शब्द बोलता हूं उन शब्दों में मेरे मन के ऊपर और दूसरे के मन के ऊपर क्या प्रभाव आता है मेरी वाणी से किसी को क्लेश तो नहीं पहुंचता है मेरे कर्मों में कोई अनैतिकता तो नहीं है मेरे शरीर के अंग सब ढंग से काम करते नहीं करते मैं उन्हें कहीं उछृंखल और उदंडता के रूप में तो प्रयोग नहीं करता हूँ ऐसी कई चीजें हम अपने साथ में घटा सकते हैं और जब हम अपने साथ में हमें लगता है कि यहाँ हम एक संतुलित संयमित जीवन जी रहे हैं तो दूसरे लोग फिर हमारे व्यवहार को देख करके बिना उपदेश के प्रभावित हो जाते हैं उन्हें उपदेश देना नहीं पड़ता वो तो उसके आचरण से उसके व्यवहार से उसके शब्दों से उसकी सभ्यता उसकी बातचीत करने की शैली तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति प्रभावित होता है उपदेश देना नहीं पड़ता तो कहते हैं कि सुधार की जो दृष्टि है वो पहले अंतरंग होनी चाहिए पहले स्वयं की दृष्टि होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे हमें जब भी कभी अवसर मिले तो हम उन बातों को रखें जो हमारे जीवन में हमको प्रभावित कर रही है और गौर से भी कह सकते कि मैंने ऐसा सुना है मैंने ऐसा पढ़ा है कि उस चीज से ये फल मिलता है करके तो मैंने देखा नहीं है लेकिन ये फल मिलता है ऐसा मैंने सुना है तो उससे क्या होता है उससे होता है कि अपनी आत्मा में भी एक संतुष्टि रहती है कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे मेरे जीवन पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो स्वामी जी इसी बात को कहते हैं कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इस न्याय के अनुकूल या इस परिभाषा के अनुकूल अनेक दूसरे देशों का इतिहास छोड़कर अपने ही देश का इतिहास कहना योग्य है दूसरे देशों का इतिहास तो हम बाद में कह देंगे उसे बहुत ज्यादा महत्व सकता नहीं है पहले तो हम अपने देश का इतिहास ठीक, ठीक ठीक जान लें। अपने देश का इतिहास हम जब ठीक ठीक जान लेते हैं फिर हमें दूसरे के देशों का ठीक ठीक इतिहास जानने का प्रयत्न करना चाहिए तो कहते हैं प्रथम मनुष्य जाति हिमालय के किसी प्रांत में उत्पन्न हुई प्रथम मनुष्य जाति हिमालय के किसी प्रांत में मतलब त्रिविष्ट त्रिविष्ट बोलते हैं त्रिविष्ट वहां उत्पन्न हुई और ये स्वामी जी सत्याग प्रकाश में कही चुके हैं तो यहां भी स्वामी जी का तात्पर्य उसी स्थान से है और कहता है कि ऐसा मानने से प्राचीन आर्य ग्रंथों की और परदेशस्व लोगों के ग्रंथों के मतों के साथ एक वाक्यता होती है कहते हैं अगर हम ये मान लेते हैं कि हिमालय के ऊपर ही जो सबसे ऊंचा स्थान है तिब्बत को संसार की छत कहा जाता है ऐसा सुनते हैं तिब्बत संसार का सबसे ऊंचा स्थान है आपको कैसे पता कि नहीं है नहीं माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंदर ही तो आता होगा ना है का तिब्बत तो ये तो मना कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये मैंने स्वामी विद्यान जी की पुस्तक से पढ़ा था ये मैं अपनी कल्पना नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कह दिया आपने मान लिया मैंने एक विद्वान की बात कही है उस पर आपको विचार करना चाहिए हाँ तो, तो कहते हैं कि वहाँ पर हाँ सुनिए आपस में बात नहीं कर हाँ कुछ कहना चाहते हैं हाँ। तो कही हाँ तिब्बत है तिब्बत की ऊंचाई है जी सारी ऊंचाई पाँच मीटर से ज्यादा पांच मीटर से ज्यादा जितने भी शहर है तो वहां चूंकि सृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी मनुष्य के उत्पन्न होने की और इस बात को इस बात को स्वामी विद्यानंद जी तो मानते ही हैं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिक जो सृष्टि के पदार्थों की जो आयु नापते हैं और मनुष्य जाति के इतिहास की शुरुआत कहां से करें जो इस तरह का विचार करते हैं वो भी ये कहते हैं कि यहीं से ही शुरू हुआ है यहीं से ही उसकी शुरुआत हुई है और कोई ऐसी जगह नहीं बताते तो इससे पता लगता है कि कि ऋषियों ने जो अपने ग्रंथों में जैसे सतत ब्राह्मण के आधार पर स्वामी जी ने इस बात को लिखा है वहां पर सतत ब्राह्मण का एक छोटा सा उदाहरण दिया है वहां पर लिखा है वो मुझे संस्कृत वाक्य याद नहीं है कि उससे ये उसमें शब्द आया है त्रिविष्ट तो कहते हैं कि एक तो हमारे देश का जो इतिहास है हाँ जी था था था। हाँ क्या पूछना वो सब वो सबसे ज्यादा उपयुक्त थी और मनुष्य जीवन मनुष्यधि प्राणियों के वातावरण के लिए सबसे अच्छी थी इसलिए उसको चुना और इतनी अच्छी जगह नहीं रही होगी तो इसलिए अन्य जगहों पर दूसरी समस्याएं आती तो इसलिए उसको चुना तो कहते हैं कि प्राचीन आरी ग्रंथों की और दूसरे देश के लोगों की जो ग्रंथों की जो मान्यताएं हैं, जो उनके विचार हैं तो जब दूसरे देशों के विचार किसी विषय में और अपने देशों के विचार उसी विषय में जब आपस में मिल जाते हैं तो बात की पुष्टि अधिक हो जाती है बात पुष्ट हो जाती है और इसीलिए वैदिक धर्म में कोई भी विषय को अगर हम छूते हैं चाहे वो सृष्टि विज्ञान का विषय हो कि वर्ण व्यवस्था हो कि न्याय व्यवस्था हो कि ईश्वर की व्यवस्था के संबंध में हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारी दिशा ठीक चल रही है और वो साक्षात हमारे व्यवहार में देखने को मिलती है इसलिए वैदिक व्यवस्था वैदिक धर्म को श्रेष्ठतम हम स्वीकार करते हैं क्योंकि वो व्यवस्था लागू है जैसे हमारे जैन भाई हैं वो पहले कहा करते थे बौद्ध है जैन है कहते थे अहिंसा परमो धर्मा अहिंसा परमो धर्मा भाई चाहे तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तुम्हारा सिर काटे तुम्हारे घर में घुस जाए अहिंसा परमो धर्मा अहिंसा परमो धर्मा की रट लगा रहे थे हजारों साल से नालंदा का जो विद्यालय है वहां पर केवल 300 सौ सिपाही और तीस विद्यार्थी उनमें अध्यापक भी थे आचार्य छोटे बच्चे बूढ़े सब जवान सब होंगे तो तीस हजार लोगों को काट दिया 300 आदमियों ने केवल इसलिए क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा हमने किसी कुछ बिगाड़ नहीं तो हमें कौन कहेगा हमें कौन क्या कह सकता ये विचार वहां पर विद्यार्थियों को आचार्यों को वहां के ग्रंथों में इस तरह का विचार डाला गया और परिणाम यह हुआ कि बहुत कीमत उसकी चुकानी पड़ी लेकिन अब आप इनकी परिभाषाओं को देखिए अब जैन भी ये कहते हैं कि भाई अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र की रक्षा है तो हम हैं राष्ट्र की रक्षा से हमारी रक्षा है राष्ट्र की रक्षा ही नहीं है तो हमारी रक्षा कैसे होगी बहुत यही कहते हैं जापान जापान में जापान में भी देशभक्ति का स्थान बहुत ऊंचा है यहां तक कहते हैं वही ठीक है महात्मा बुद्ध हमारे आदर्श थे हम उनकी शिक्षाओं को मानने की कोशिश करते हैं मानक प्रयास करते हैं लेकिन अगर वो कोई देशद्रोह की बात कह देते हैं महात्मा बुद्ध और वो आ जाए हमारे देश में देशद्रोह की बात करें तो हम उनका भी सिर काट देंगे आज जापान जापान की और जापानियों की परिभाषा ये काम करती है तो कितना अंतर आ गया तो वे तो शुरू से ये कहता आ रहा है कि, कि वर्ण व्यवस्था वो बिल्कुल वैज्ञानिक है और इसकी बड़े बड़े विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं जैनी इसकी प्रशंसा करते हैं बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं रजनीश जैसा व्यक्ति जो विचारक हुआ है और जिसने अपने समय में बहुत बहुत वो मचाया है काफी अपने विचारों का एक आंदोलन मचा दिया है वो भी ये कहता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी ऋषियों की या जो पीछे आर्यो की जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत ही वैज्ञानिक थी उसमें एक व्यवस्था दिखाई देती थी मनुष्य जीवन को चार भागों में बांटा है सबके अपने अपने उनके जो कर्तव्य कर्म थे व्यवस्था जब तक ऐसी चलती रही इस देश में किसी तरह कोई समस्या नहीं आई और इस, इस देश को इसीलिए जगत कहा गया क्योंकि ये एक व्यवस्थाबद्ध चल रहा था जैसे ही ये वर्ण व्यवस्था में विघटन शुरू हुआ और लोगों ने अपने अपने हिसाब से चलना शुरू किया वैसे ही फिर ये जगत ना होकर के अब तो जगत शिष्य कह सकते हैं अब तो यहाँ से बाहर का जाता है तो वो हमें सिखाता है सभ्यता संस्कृति की तुम ऐसे बोलो और एक समय ऐसा था कि हम जाकर के उनको सिखाते थे ये तेज प्रसुत सका सात ग्रह जन्म नरित्रम शिक्षेर प्रतिव्या सारे पृथ्वी के लोग यहाँ पर अपने अपने चरित्र की आचरण की तरह की विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करते थे तो अब एकदम शीर्षासन हो गया है लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए अगर हमारे मन में एक सपना है एक हमारे मन में लगन अगर लग जाए कि मुझे तो कृणवंतो विश्व आर्यम के सपने को साकार करना है भले ही चाहे मुझे एक जन्म दस जन्म सौ जन्म क्यों न लगे परंतु मैं इस कार्य को करूंगा जितना मेरा सामर्थ अगर आदमी इस तरह की लगन लगा ले तो क्या नहीं हो सकता दुनिया में हो सकता है लेकिन अगर हम वैसे बुझे हुए हैं कोई तेली नहीं है दीपक में बत्ती भी ढीली हो रही है <laughs> है तेल डालने वाला ही नहीं है और ये कह रहे हैं डीवीआई नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो प्रकाश कैसे होगा प्रकाश के लिए चाहिए हमारे अंदर एक संकल्प चाहिए कि हाँ हम ऐसा करेंगे अकेला ही आदमी करता है फिर उसके पीछे हो जाते हैं कोई भीड़ लेके ले थोड़ी आए साथ में किसौ दो सौ आदमी आएंगे तब हम समाज के बीच में काम करेंगे अकेले ही थे अकेले आखे, जो फिर दोकेले हो गए फिर बहुत सारी संख्या उनके साथ में हो गई है? तो कहते हैं कि ये जो दूसरे देश के लोगों के जो जो लिखे हुए ग्रंथ हैं और उनमें अगर कोई बात है और इस देश की पुस्तक में अगर वही बात है तो दोनों फिर एक वाक्यता हो जाती है यानी उसकी संगति बैठ जाती है जैसे वेद में एक वाक्यता है कहीं ना कहीं जब हम किसी भी मंत्र को पढ़ते हैं चाहे वो ऋग्वेद पढ़े या कोई दूसरा वेद पढ़े तो आप देखेंगे कि पीछे से उसका कुछ न कुछ संबंध जुड़ा चला आता है अनुवृत्ति जुड़ी चली आती है कि पिछले प्रसंग में यह कहा था इस मंत्र में ये इस मंत्र में ये और अनुत्ति भी कैसी होती है? कहीं कहीं मंडोक पुलुत मंडोक पुलुत गत्या अनुवृत्ति होती कु तो मंडूक पुलुत जैसे मेटक उछल उछल के चलता है ना <laughs> तो ऐसे उछल उछल करके अभी राजा का विषय चल रहा है दो मंत्रों बाद ग्रस्त का विषय आ गया फिर स्त्री का विषय आ गया फिर फिर न्याय का विषय आ गया फिर ईश्वर का विषय आ गया फिर उसका विषय आ गया तो इस तरह से कूद कूद करके ये तो मंडू वृत्ति से वेद मंत्र चलता है लेकिन फिर भी उनकी एक एक वाक्यता उनके साथ में जुड़ी हुई है जहां पर जैसा प्रसंग है वहां पर उस तरह की बात कही जाती है अब आगे बैठे सर्वे शाम तू नामी ये कहते हैं कि ये तो बात ठीक है कि सृष्टि हुई है और मनुष्य उसमें पैदा हुए हैं दूसरे प्राणियों का भी वहां पर बहुत सारा जन्म हुआ है तो इनके नाम फिर किसने रखे कि इसका नाम वायु है इसका नाम आकाश है इसका नाम घोड़ा है इसका नाम गाय है इसका नाम ये है इसका नाम वो है नाम रखने वाला भी तो कोई चाहिए विशिष्टा हा, तो नाम हाँ तो विशिष्टा नाम यानी विशिष्ट उसका पूरा अर्थ क्या है बताइए यानी परमात्मा के द्वारा ही हर वस्तु का नामकरण हुआ है नामकरण तो हम भी कर लेते हैं लेकिन जब पहले पहले जब हमें नामकरण का ही पता नहीं था हमें खुद अपना ही नाम मालूम नहीं था तो ऐसी स्थिति में हमारी व्यवहार परंपरा चलाने के लिए हमें नाम दिए कि भई इसको वायु कहो इसको हवा इसको आकाश कहिए इसको अग्नि कहिए तो कहते हैं कि सर्वे शाम तू सर्वे शाम तू सह नी कहते हैं सा उस परमात्मा ने क्या किया कहते हैं सर्वे शाम नावाणी और कर्वाणी चाह पृथक पृथक सभी पदार्थों के नाम रखे गए जैसे आदि सृष्टि में भी बहुत सारे पदार्थ है बहुत सारी जातियां थी पशु पक्षियों की तो उन सबका नामकरण वो तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था तो इस दृष्टि से ईश्वर की व्यवस्था से या ईश्वर की प्रेरणा से या ईश्वर ने वेद वेद के अंदर उन उन नामों का एक नामकरण उस उस वस्तु के लिए कर दिया उस उस पदार्थ के लिए कर दिया भाई आप इसको घोड़ा कहेंगे आप इसको वायु कहेंगे आप इसको आकाश कहेंगे आप इसको पृथ्वी कहेंगे इसको माँ कहेंगे इसको पिता कहेंगे इसको बहन कहेंगे ये जो विभिन्न प्रकार के जो नाम रखे गए ये हमारे व्यवहार चलाने के लिए रखे गए क्योंकि व्यवहार चलेगा कैसे बाकी चर्चा कल करेंगे शांति पाठ।